नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 प्वाइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है संस्कार के बढ़ते चरण में हम लोग जब भी बातें करते हैं तो एक खुशी मन में आती है एक उमंग मन में आता है क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम में सिर्फ कवियों को बुलाते हैं और खास करके जो साहित्य जगत से जुड़े हुए उन लोगों को बुलाते हैं और उनसे जब बातें करते हैं उनके जीवन से कुछ विशेष बातें हम लोग सुनते हैं तो एक अलग प्रेरणा हम सभी को मिलता है मोटिवेशन मिलता है और उनके शब्दों से साथ साथ उनकी रचनाओं से काफी हमें जो है मोटिवेशन मिलता है तो आज हमारे साथ श्रीकांत साकल्य जी है जो खंडवा मध्य प्रदेश से पहुंचे हुए हैं और साहित्य के साथ उनका काफी जुड़ाव है काफी लंबे अरसे से वो साहित्य के साथ काम कर रहे हैं हिंदी में उन्होंने काम किया है और हिंदी लिटरेचर के साथ उनका बड़ा प्यार है और कई अलग अलग जगह पे जाकर उन्होंने इस विषय को लोगों के सामने रखा है और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं संस्कृति संगीत का वो भी उन्होंने दिल्ली से अटेंड किया है सीसीआरटी जो कहा जाता है तो ऐसे कई अलग अलग जगह पे उन्होंने अपनी विशेषता बताई है तो आज हमारे साथ है माउंट आबू में विशेष इंदर जी के साथ वो आए हैं और तीन दिन का जो धार्मिक कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं धर्म क्या है धर्म के साथ कैसे जुड़ा जाए इसके विषय पर जब बातें होती हैं तो हर व्यक्ति को कहीं न कहीं आस्था होता है कि हमें धर्म के साथ जुड़ना चाहिए तो ऐसे धर्म सम्मेलन में वो आए हुए थे तो आज हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं आप सभी से भी रूबरू हो रहे हैं रेडियो के इस संस्कार के बढ़ते चरण कार्यक्रम के तहत तो आप सभी की तरफ से श्रीकांत साकल्य जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार श्रीकांत जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं और <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के समस्त परिसर में ज्ञान सरोवर और यहाँ के समस्त वातावरण ने कुछ ऐसा अनुप्राणित कर दिया है अध्यात्म के प्रति संस्कृति के प्रति अद्भुत गहिने जाए आज अद्भुत वाणी हाँ हा। जिमी मुख मुकुरकुर निज पानी कहीं न जाए आज अद्भुत वाणी तुलसी बाबा कहे गये <laughs> तो उसके अंतर ऐसा लगता है कि हम सब एक नाम मात्र की किसी सरिता के किनारे रखी हुई सीपी हैं और उसमें जो अमृत वाणी का लाभ हमें मिला वो एक बूंद के रूप में समाते समाते ऐसे कुछ मोती चुनकर के जैसे कुछ ले जा रहे हैं वाणी के विचारों के चिंतन के ज्ञान के दर्शन के तो अद्भुत ये जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव रहा क्या बात है क्या बात है बहुत सुंदर बहुत ही अच्छी बात है श्रीकांत जी मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोता आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं आपकी आवाज से तो कहना यही चाहूंगा कि आप अपने बारे में खुद ही बताइए मैंने जो बताया थोड़ा सा बताया आप तो अपने बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं आप कहा से बिलोंग करते हैं कब आपका जन्म हुआ थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में नहीं अजीब आपने वैसे प्रश्न एक आत्म प्रशंसा से जुड़ा हुआ पूछ लिया जिससे मैं कतराता ही हूँ लेकिन फिर भी संस्कारों में और बाल्यकाल या ऐश्वर्य जीवन से कह लीजिए साहित्य के प्रति अनुराग रहा दादा एक भारतीय आत्मा के नाम से स्वतंत्रता संग्राम से में रचनाएं लिखने वाले और महान क्रांतिकारी जिनकी पुष्प की अभिलाषा नामक कविता बड़ी प्रसिद्ध रही पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी उनकी कर्म भूमि खंडवा मध्य प्रदेश में है मैं खंडवा से आया हूं नहीं, नहीं। और वहीं पर अनेक साहित्यकार हुए जैसा कि मैंने बतलाया पद्म विभूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के अतिरिक्त पंडित राम जी उपाध्याय पद्मश्री से अलंकृत श्रीकांत जी जोशी जिन्हें अनेक पुरस्कार मिले और बहुत अच्छे चिंतक कवि रहे उनका तो मुझे सानिध्य इतना मिला है कि मैं उनका शिष्यत्व भी प्राप्त कर चुका हूं अच्छा, और अच्छा। उनके शिष्यत्व में ही मैंने हिंदी साहित्य में अपना स्नातकोत्तर किया और उनसे मुझे दादा के माखनलाल जी के बहुत संस्कार भी मिले अच्छा, बहुत सारी अच्छा। चर्चाएं मिली एक राष्ट्रीय चेतना एक संस्कृति की चेतना एक संस्कृति का संस्कार एक भाषा का संस्कार यदि मैं कहूँ तो उसके प्रेरक और जो कुछ मुझे पीतर से अनुप्राणित करने में योगदान रहा वो मेरे पूज्य गुरुवार श्रीकांति जी जोशी का रहा <laughs> तो, और अभी वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है वर्तमान में मेरे परिवार में मेरा पुत्र है, है जो पुणे में आईटी सेक्टर में कैप जैमे <laughs> में कार्यरत है <laughs> मेरी बिटिया प्रणति जैन साकल वो इस समय बर्मिंगहम यूके में है और तो पत्नी है हम लोग खंडवा भी रहते हैं पुणे भी चले आते हैं पुत्र के पास नहीं, नहीं। और जहां साहित्यिक गतिविधियां होती आकाशवाणी और दूरदर्शन से मैं अनवरत उन्नीस से प्रसारित होता चला आ रहा हूँ अच्छा अच्छा और मेरी विशेष अभिरुचि कविताओं में रही क्या बात कविताओं के माध्यम से मैंने प्रेम को आमंत्रित किया चार पंक्तियां आप आज्ञा दे तो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जी जी स्वागत है हमारे सभी श्रोता भी सोचने हैं जब कवि है तो बातें होगी कवि आभार आप आपका <laughs> आभार आप आपका प्रस्तुत है की बूंद बोझ ऐसी सीप गोदलिया करती है मैंने अभी बूंद और सीप की बात कही बूंद बोझ से सीप गोदलिया करती है और स्वादु बोझ से जीभ प्यार किया करती है स्वाद बोझ से जीभ प्यार किया करती है बूंदे तो बहुत सी बरसती है बारिश में बूंदे तो बहुत सी बरसती है बारिश में मिल गया प्यार जिसे वही बूंद मोती है मिल गया प्यार जिसे तो यहाँ ऐसा प्यार का वातावरण सहयोग का वातावरण सहिष्णुता का परस्पर शांति का वातावरण जो मुझे अनुभव हुआ वो सचमुच एक्ससीपी में मोती जैसी बूंद बन कर के समा गया है यही एक अनुभव लेकर के बड़ी प्रसन्नता है जी जी जी श्रीकांत जी बहुत ही प्यारा सा जो है बंद आपने सुनाया आशा करता हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जहां प्रेम का आह्वान होता है प्रेम में सभी लोग डूबना चाहते हैं प्रेम में जीना चाहते हैं प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रेम की जब बातें चलती है तो सभी के जो है मनोभाव एकदम तरोताजा हो जाते हैं और उस प्रेम के साथ बहना चाहते लोग तो जिस तरह से जिस सरिता में आपने इस चीज को गुनगुनाया है हमें भी अच्छा लगा और आशा करता श्रोताओं को भी बहुत प्रसन्नता हुई होगी आपकी इस कविता के चार को सुनकर तो चलिए आगे बढ़ते हैं वर्तमान परिवेश को देखते हुए जैसे हम लोग आज के समय में हमारे युवा साथियों को अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा ज्यादातर युवाओं के लिए कहा जाता है कि गर्म खून है, <laughs> आ, है, है, है। <laughs> लेकिन आज देखा जाए तो वो कहीं न कहीं एक बदलाव में चल रहे हैं शायद उनके अंदर जो जज्बात है जो जोश है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड होते जा रहे क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हावी उन पर हो रही है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को जोड़ते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशन की जरूरत है एक जागरूकता की एक अवेयरनेस की बात होनी चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे युवा साथियों के प्रति देखिए मैं इसमें अपना एक अलग विचार रखता हूँ जी और वह विचार अपने आप में ये है कि वातावरण का प्रभाव संस्कारों से जुड़ा होता है नहीं, नहीं। हम तरूणों को आरोपित करते हैं लेकिन तरुण हमारी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं तरुण हमारी तरुण पीढ़ी को हम ये कह रही है कि उनसे बहुत आशाएं आकांक्षाएं रख बैरागी जी याद आते हैं कि कहीं पर उन्होंने लिखा है कि नागराज को कहा हक है नोचे नंदन को बालकवि बैरागी जी की पंक्तियां हैं बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविवीर की रचनाकार रहे अपने समय के कवि सम्मेलनों के मंच में उनकी एक अपनी पहचान ख्याति थाती रही है हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे सांसद भी अच्छा। रहे राज्यसभा से लोकसभा से लेकिन उनकी कलम में एक क्रांति का आह्वान रहता था जी। और तरुण तो क्रांति के पोषक होते हैं क्रांति की अपेक्षाएं परिवर्तन की अपेक्षाएं जहां हुँ। कहीं हम करेंगे वह तरुणों से ही कर सकते हैं तो हमारी अपेक्षाएं तो है लेकिन हम उनकी उपेक्षा न करें उन पर विश्वास करें यदि हम उन पर विश्वास करें यदि हम उन्हें अपना कहीं दायित्व का बोध कराए तो निश्चित रूप से तरुण उसमें अपनी सहभागिता को जोड़ते हैं ये मेरा विश्वास है जी नागराज को कहाँ हक है बैराग जी कह रहे हैं नागराज को कहा हक है नोचे नंदन को <laughs> नागफनी को कहा हक है नोचे सावन को क्या बात है किसने हक दिया मावस को पूनम की उजियारी का किसने हक दिया मावस को पूनम की उजियारी का किसने हक दिया कोपल को बसंत की नीलामी का तो पतझर की पूजा कोपल को गाली वंध्या नहीं है ये वंती डाली पर माली सा कोई व्यवहार तो करे सही चलते अंगारों से प्यार तो करे तो तरुण तो जो है उस पीढ़ी पर हमारी बहुत आशाएं बहुत अपेक्षाएं टिकी है और वो अविश्वास के योग्य नहीं है हाँ भटकाव कह सकते हैं और भटकाव कहाँ नहीं है भ्रमित कौन नहीं होता लेकिन भ्रम को यदि हम दिशा निर्देश सही दे तो वो भ्रम एक अच्छे मार्ग पर एक संस्कारवान मार्ग पर जा सकता है देखिए मेरा एक ये है कि बलि के कंपन में जो आती भटकी हुई मिठास यौवन के जादूगर करता हूं उस पर विश्वास ये माखनलाल जी की पंक्तियां में के प्रति एक विश्वास का आह्वान करती है सही बात है श्रीकांत जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशाकर्ता हमारी युवा साथियों को खुशी हो रहा होगा कि कहीं न कहीं हमें जो है उन पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास के साथ उन्हें जो है अपनी जिम्मेवारी या कोई ऐसी जिम्मेवारी उनको दे जो उससे वो अपने आप को साबित कर सके उन्हें मौका दे और साथ ही साथ विश्वास के साथ कहीं न कहीं कुछ ऐसे भटकाव है तो बटकाव बहुत जगह है तो उसे एक सही दिशा देने की भी जरूरत है यह भी आपने कहा तो आशाकर्ता हमारे युवा साथियों को अपने बारे में या फिर कहीं वो भ्रमित हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस कविता के माध्यम से जैसे जग राव चतुर्वेदी की दो लाइनें जो हमारे श्रीकांत जी ने सुनाया है वो आपके लिए था आप उन चीजों को सुनिए और देखिये कि आपके जीवन में वो कैसे काम करता है एक बार जागिए आप भी और अपने क्षमता को अपने काबिलियत को फिर से लोगों के बीच में रखिए आइए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं श्रीकांत जी से आपको जोड़ना चाहूंगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रिग मत वन सुनते रहो मुस्कते रहो कुछ पेर नहीं है भगवान के घर देर, तो देर है अंधेर नहीं है आना है तो आ रहा हम, कुछ पेड़ नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो आ जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ते बंदे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 कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है इस दर पे तेरा से झुकाना ही बहुत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 बिन मांग भी मिलती है यहाँ मन की मुरादे बिन मांग भी मिलती है यहाँ मन की मुरादे दिल साफ हो में वो दरबार यही है मिलता है जाना वो दरबार यही है संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है सरकार यही है आना है तोरा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर ढेर है अंधेर नहीं है आना है तो आ नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें होती हैं इस कार्यक्रम में और जैसे हमारे साथ आज के विशेष मेहमान श्रीकांत साकल्य जी हैं खंडवा मध्य प्रदेश से पहुंचे हुए हैं और खंडवा अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है जहां से बहुत सारे कलाकार जो है कवि जो है निकलते हैं राइटर निकलते हैं और ऐसे देखा जाए तो किशोर कुमार की भी याद दिला दी थी हमारे श्रीकांत जी ने और उनकी पूरी जो है फैमिली वहीं से है और इसके साथ में एक और बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आ, आ, कैसे हम लोग अपने जीवन में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते हैं और फिर आ, एक व्यक्ति को कहीं न कहीं किताबों से या फिर कविताओं से साहित्य से लगाव जरूर होता है बशर्ते यही है कि वो समय नहीं दे पाता और आपका ये साहित्य के साथ जुड़ाव कैसे रहा कैसे हुआ कब हुआ और ये प्यार कैसे आगे बढ़ा कविताओं का <laughs> देखिए पारिवारिक संस्कारों की भूमिका है जी जी जी और उन संस्कारों में मेरा ननिहाल का नहीं। योगदान नहीं। मैं भूल नहीं पाता हूँ मेरे नाना जी आ, हमारे क्षेत्र के निर्गुण मार्गी संत कवि संत सिंगा जी अच्छा अच्छा संत मनरंगीर संत ब्रह्मगीर पंद्रहवीं शताब्दी कबीर के समकालीन गुरु नानक जी के समकालीन और निर्गुण पर निमाड़ी बोली में अपने पद और अपने भजनों का लेखन कर किया उन्होंने और उनके उस संत साहित्य को मेरे नाना जी एक ढफली होती थी उस युग में उस समय में अच्छा। उस पर वो भजन गाते थे क्या बात और मैं छोटा था ग्राम खेड़ी कित्ता में जाता था जी जी और उनसे वो भजन बड़े चाव से सुनता था हा, हा। खेती खेड़ो रे हरी नाम की जेमा में लाभ <laughs> तो ऐसे कई भजन जो थे संत सिंगा के संत ब्रह्मगीर के वो सुनते सुनते निर्गुण के प्रति मोह हुआ मेरी माँ बड़ी धर्मपरायण रही पिताजी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे व्यवसायी होकर के और बड़े परोपकारी ताके साथ में विनम्रता के साथ में और परिवार को लेकर चले वो अपने समय में तो साहित्य के प्रति अनुराग कुछ नाना जी से और, और कुछ कुछ माँ के धार्मिक संस्कारों, संस्कारों से, से और कुछ पिता की प्रेरणा से पिता ने इसमें योगदान मुझे प्रोत्साहन दिया मुझे मंच उपलब्ध कराए और उन मंचों पर पहुंचते पहुंचते मेरे गुरुजनों का मैं यहाँ पर स्मरण करना चाहूँ तो बहुत सारे नाम हैं लेकिन मेरे प्राथमिक शाला के गुरुजनों में शिव कुमार जी चौरे का नाम स्मरण हो आता है मुझे स्मरण हो आता है हमारे गौरी शंकर जी गौर सर का नाम हमें स्मरण हो आता है श्री गोपाल अवधूत आष्टेकर सर का नाम मुझे स्मरण हो आता है अजीम खान रुईकर जी का नाम मुझे स्मरण हो आता है फिर यात्रा में बहुत सारे नाम जुड़ते जुड़ते मेरे पूज्य गुरुअर जिनसे मुझे भाषा का एक अच्छा संस्कार उत्कृष्ट और परिमार्जित संस्कार, संस्कार मिला वो है प्रोफेसर श्रीकांत जी जोशी तो कुल मिलाकर के इस परिवेश से चलते चलते जब मैं नेपा नगर पहुंचा हूँ तो नेपानगर चुनने के पीछे भी यही था कि जैसा माउंट आबू का प्राकृतिक परिदृश्य है हाँ। जैसी यहाँ की मनोरमता है लगभग असीर की पहाड़ियों में ऐतिहासिक मुगलकालीन असीरगढ़ का किला उसकी पहाड़ियों में मध्य में जो हरितिमा बिखरी थी उस हरितिमा ने मुझे आकर्षित किया मोहित किया और मैं वहाँ अपना शिक्षकीय दायित्व निभाने के लिए अपनी पैतीस वर्ष की सेवा और प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त होकर के फिर अपने गृहनगर खंडवा आकर के उसी साहित्यिक परिवेश ऐसी जुड़ गया <laughs> कुल मिला करके ये संस्कार आज, आज भी मैं निरंतर अपनी कलम को था नहीं हूँ मेरे नगर में एक पाठक मंच है हाँ हाँ हा। और वो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का एक साहित्यिक प्रकल्प है उसमें मैं निरंतर शब्द संपदा जिसमें एक कोई शब्द को लिया और अनेक शब्द लिए मैंने उसमें क्षमा लिया उसमें मैंने नम्रता दिया उसमें मैंने अपनी माटी की सौंथी सुगंध को कहीं पर समाविष्ट किया तो इनका पहले व्याकरणात्मक ज्ञान और उसके बाद को भी लिया इनका पहले व्याकरणात्मक ज्ञान और उसके बाद उस पर अपनी जो साहित्यिक अनुभूति है विचारधारा है उसको कहीं समाविष्ट छोटे छोटे आलेखों में मैं निरंतर साप्ताहिक एक एक आरेख देते जा रहा हूँ और उसको सोशल मीडिया पर फेसबुक तक पर भी प्रसारित करने का मैं अच्छा, प्रयास अच्छा, कर रहा हूँ क्या बात है बहुत सुंदर बहुत ही अच्छी बात आपने बनाया कि इस तरह से आपका साहित्य संस्कारों का प्रभाव है एक मैं तरुणाई में भी यही बात आपने जो अभी जाहिर की थी की तरुण पीढ़ी में हम आरोपित न करें बल्कि उसे संसार ने किया बड़ी सीधी बात कहना चाहूंगा कि एक शब्द होता है कृति मुझे भूख लगी मैंने भोजन किया ये मेरी कृति हो गई मैंने कमाया मैंने कमा करके अपने जीविका उपार्जन के लिए अपना घर का दाना पानी इकट्ठा किया वो मेरी हो गई कृति अब कृति के बाद एक होती है विकृति विकृति यानी जहां पर मन में कहीं पर विकार आ जाए दुराभाव आ जाए तो दूसरे की थाली में जो परोसा हुआ नजल है उस पर हमारी दृष्टि जाती है हुँ, हुँ, और हम उसमें से कुछ ऐसा निवाला छीनना चाहते है चुनाना चाहते हैं, ये विकृति का संस्कार हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, लेकिन एक उससे उत्कृष्ट संस्कार जो भारतीय संस्कृति में है जो ये कहता है संगचम संवम संवो मनांसी वेदों की वाणी कहता है आओ सब मिलकर साथ चलें। आज की पीढ़ी में हमें यही संस्कार देना है कि वो जाति भाषा प्रांत धर्म इनके वर्ग भेद से ऊपर उठकर सबसे पहले एक इंसानियत का बोध के साथ जुड़े तो एक शब्द में कृति की बात कह रहा था विकृति की बात मैंने कही उसका उदाहरण दिया और तीसरी बात आती है कि इस नई पीढ़ी को ये बोध है हमें केवल उसे थोड़ी फूक मारने की जरूरत है चेतना जगाने की जरूरत और वो है संस्कृति शब्द जी जी संस्कृति यानि मेरी थाली में मैं तब तक अन्न ग्रहण ना करूं जब तक दूसरा कोई मुझे भूखा न दिखे सही बात। जब मैं दूसरे को अपने साथ खिलाने की मानसिकता लेकर के चलूंगा तो वो हो जाएगी मेरी संस्कृति जी तो जी संस्कृति, जी संस्कृति जी सिखाती है हमें सहयोग परस्पर प्रेम परस्पर एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को बांटने का भाव हुँ, और हुँ, हुँ. एक मानवीय गुणों और नैतिक गुणों का पालन करते हुए हुँ, अपने हुँ, चरित्र हुँ. की रक्षा करते हुए हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. तो कुल मिलाकर के ये कृति सुकृति हो जाती है संस्कृति हो जाती है <laughs> यही मेरा निवेदन है श्रीकांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कृति विकृति और संस्कृति इन तीनों चीजों को आपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया आशा करता हमारे श्रोताओं को खास हमारी युवा साथियों को अच्छा फील हो रहा होगा संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज के हमारे खास मेहमान श्रीकांत साकल्य जी है जिनसे बातें हो रही है और जैसे उन्होंने अपने भावों को प्रदर्शित किया बहुत ही बड़े ही प्यार से बड़े ही सुन्दर तहजीब से क्या कहे हम लोग की उनकी बातों को सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है और आशा करता एक बात तो और आखिरी में आप <laughs> दे तो निवेदन करना चाहूंगी स्वागत क्योंकि आज विषय को हमने अपनी तरुणाई पर केंद्रित कर दिया जी, जी, और तरुणाई से हमारी अपेक्षाओं पर केंद्रित कर दिया तो बाबा का भी संदेश यही है जी, कि हम तरुणाई क्या कहें या जनमानस क्या कहे, क्या कहे? उसकी मानसिकता को कहीं पर नैतिक मूल्यों के साथ जोड़े आज देखिये सीधी बात है तृप्ति संग्रह के लिए मोहताज है पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा तृप्ति संग्रह के लिए मोहताज है तृप्ति संग्रह के लिए मोहताज है त्याग चुप है त्याग स्वार्थ में आवाज है तृप्ति संग्रह के लिए मोहताज है त्याग चुप है स्वार्थ में आवाज है सत्य ने उसकी प्रशंसा की नहीं झूठ उस पर इसलिए नाराज है सत्य ने उसकी प्रशंसा की बहुत नहीं झूठ उस पर इसलिए नाराज है इसलिए उनका आह्वान है आओ सब इस आत्मा को परमात्मा दर्शन के साथ जोड़े अंतिम अपनी चार पंक्तियों से यही बात को दोहराना चाहूंगा कि हर नयन में हर नयन में स्वप्न का संसार देना चाहता हूँ व्याकुलता है पूरे परिवेश की ब्रह्म कुमार की ब्रह्म कुमारियों की बाबा की उस अव्यक्त को अव्यक्त आत्माओं को अव्यक्त रखकर और उस ऊंचाई पर कहीं आत्मा का परिष्कार करने की हर नयन में स्वप्न का संसार देना चाहता हूँ और हर कफन में जिंदगी का प्यार देना चाहता हूँ बहुत सुंदर हर नयन में स्वप्न का संसार देना, देना चाहता हूँ और हर कफन में जिंदगी का प्यार देना चाहता हूँ तो जिंदगी विश्वास के पथ पर चले तो जिंदगी विश्वास के पथ पर चले तो विश्व को देवत्व का उपहार देना चाहता हूँ विश्व को देवत्व का इसीलिए आज देश विदेश में बाबा की ये ख्याति बाबा का यह अनुभूतियों का प्रसार उनके दर्शन के प्रति जिज्ञासा उनके दर्शन के प्रति आस्था इस अनास्था और अशांति के संक्रमण काल में हमारी सबकी वैचारिकता को बदलेगी बदल रही है और निश्चित रूप ऐसी एक नया युग हमें उस सतयुग के रूप में दिखेगा इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं बात को यहाँ पर रखना चाहता हूं जी श्रीकांत जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया अपनी कविता के माध्यम से और जो बाबा शब्द आपने प्रयोग किया वो शिव बाबा के लिए कहा अर्थात उस परमात्मा के लिए आपने संबोधित किया जिसके माध्यम से जिसके ज्ञान और गुणों से आप प्रभावित हैं और उसके जो मूल्यों की बातें जहां पर सिखाई जा रही जीवन में आत्मा के मूल्यों की बातें बदलाई जा रही है और उन चीजों को आपने देखा सुना समझा और उसके बाद जो भाव आपके अंदर निकल के आये वह कविता के रूप आपने कहा सबके नयनों में वो स्वप्न का संसार देना चाहता हूं उस कफन में हर में सपन का संसार <laughs> देना क्या बात है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगा आपके अंदाज को सुनकर और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगता है ये कार्यक्रम और सभी लोग अपना प्यार देते हैं कभी कभी लाइव प्रोग्राम में भी फोन करके बताते हैं कि आज हमने आपके संस्कार के बढ़ते चरण कार्यक्रम को सुना हमें बहुत अच्छा लगा और इसी तरह कार्यक्रम करते रहे ऐसी उनकी भावनाएं हमारे तक पहुंचती हैं तो उन सभी को कहना चाहूंगा हम जैसे जैसे हमारे साथ कभी जुड़ते जाएंगे हम आपके साथ जुड़ते जाएंगे वश्या, और श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े आज के इस एपिसोड में संस्कार के बढ़ते चरण में तो उनका ताहेदिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका भी <laughs> बहुत अच्छा लगा जी बहुत अच्छा लूट चलिए साथियों आज के इस संस्कार के बढ़ते चरण में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा संते रहो मस्कर राहो